मादिक्य सर्व काम वाक्य प्राम वेद में वाक्य यजय सर्व काम है सर्व काम आदिवाक्यक्य प्रमाण है वेद वाक्य वाक्य से प्राम्य आत्म देहादि अतिरिक्त ज्ञान आप तो सिद्ध होता है आत्मा देहादि से अतिरिक्त देहादि से अतिरिक्त नहीं हो तो सर्व वाक्य अप्रमाण हो स्वर्ग की इच्छा से याद करे याद करने पर स्वर्ग तो अभी मिलता नहीं मरने तो तो तो तो के बाद प्राप्त हो होगा <coughs> तो मरने के बाद परलोक को गामी आत्मा हो तभी तो स्वर्गभोग होगा तो स्वर्ग काम वाक्य में याग विधान किया गया स्वर्ग के अनुवाद करेगी उसके प्रामायण से सिद्ध होता है देहादिश्री का आत्मा पर लोगों को गामी जिस स्वर्ग में सुभोग हो गया देहादश्री का ज्ञान होता है सत्य से केवल सकृत का केवल आत्मा करता नहीं है, तो तत्कर्तव्यम तो कर्म गौणी रे वेहात्मा देहादि आत्मा भी संपादक है इसके द्वारा किया जाता है यागादि कर्म तो तो तो तो यागा आत्मा के द्वारा उस केवल आत्मा करता नहीं है, तो तत्कर्तव्यम कर्म यागादि गौणा आत्मा के द्वारा होगा गौणे रेगो पूरे पक्षी कहता है देहादमी भी आत्माबुद्धि है गौणा ही नहीं जिसे सिंह कह दिया मोन को कह दिया गौण प्रभु इसे आत्मीय देहाद में आत्मा ऐसे गौण बुद्धि गौण देहात्मा के द्वारा कर्म संपादन होगा नहीं सब सबका अतिरिक्त अतिरिक्त ज्ञान देहाद आत्म आत्मुख्यम युक्त <coughs> जब सब प्रमाण से निश्चय हुआ अतिरिक्त ज्ञान देहाद से अतिरिक्त से आत्मा ऐसे ज्ञान होने पर देहादत्मोत्तम देहाद में आत्मोत्मे में मुख्य नहीं जब्स हुआ आत्मा से है तो देहाद में आत्मबुद्धि ये मुख्य नहीं होगा कौन होगा ऐसे चौदह जी पूरा पिछले आक्षेप करता है अदृष्ट विषय चोदना प्रमाण्याद आत्मकर्तव्य गौमीर देहेन्द्रिया ही क्रियत <coughs> स्वर्ग विषय को सोचना स्वर्गों को उद्देश्य करके याग आदि विधान किया गया तो विधिवाद के प्रमाणित विधि प्राम आत्म कर्तव्य कर्तव्य सद गौण आत्मविक्रेत गौणा आत्मा है देह इंद्रिया आदि उनके द्वारा किया जाता है इसलिए देहा आदि गौण है आत्मा नहीं मित्र भ्रांति नहीं देखिए सिद्धांत कहेगा न ठीक है न देहादिना आत्मत्व गौणम देहाद में आत्म गौण पूरा किसी कहता है वो ठीक नहीं सभी आत्मत्व से आविद्यते हैं देहादि में आत्मत्व आविद्य कर मुख्य है भ्रांति गाउन। आत्म न गौणम गौणात्म भी आत्मकर्तव्य कर्म की रहते गौणात्म आत्म के द्वारा अपना क्या कर्तव्य याद आदि किया जाता है कर्मथ्या मिथ्यात्म है देहादि भ्रांति कहता है ग्रौनात्म नहीं उनके द्वारा क्या जाता है इसी परिहरा की भाष्य में न अविद्यादि में जो आत्म्या सदैव विवरण वन नये संस्फुट है कि सिद्धांत के वाक्य है न अविद्यात आत्मत्वासी ये वाक्य ही विवरण है संक्षेप से कहा सिद्धांत ने उसका ही विवरण करते हुए पहले न का आत्ता स्पष्ट करते न ऐसा न गौना आत्मा देहेन्द्रिया देहेन्द्रियादि गौना आत्मा ऐसा पूर्व पीछे कहता है सिद्धांतिक नहीं है ठीक है कथम तक देहादि विषय आत्म तो कथा यदि गौना नहीं है तो देहादि को विषय करने वाला आत्म तो ज्ञान कैसे होता है ऐसा शंका करने से सिद्धांत स्तर देता अविद्या तो गौन आत्मज्ञान देहा अविद्या के कारण इत्यादि सिद्धांत अविद्या व्याख्या नहीं क्षेत्रीय सिद्धांति वाक्य में अभिजात्म इतव्याख्या इसके अवसर मिथ्या प्रत्ययन असंग संगत आपद्य से मिथ्या प्रत्यय भाति से असंग आत्मा जिसमें संगत्यात्म संबंध आपादन किया जाता है सद्भाव तो भावा तदभावे तो अभाव अविद्या भ्रांति होने ही संगति अविद्या भावे अन्य विषय के क्या सिद्ध होता है ठीक है देहादीना अनात्म देहा नाम आत्मतूपे की सन् देहादे अनात्म हो हुए उनमें आत्म को भ्रांति होती आत्म को मिथ्या प्रति भ्रांति के कारण देहादमी नहीं परे, में तो देहादमी आत्म की शास्त्रीय संस्कार सुनमान अनुभव प्रमाण होती शास्त्रीय संस्कार जिनमें नहीं उनका अनुभव अन्वय दिखाते अभिद्यादी होने पर देहादमी आत्मबुद्धि तो होती अभीवेकिया अज्ञान काले बना दृश्य से अवेकियों तो अज्ञानवस्था बाल में बालक बाल में दृश्य से दीर्घूम गौरोहम देहादी देहादि अहम हम देहादी सहमति होती विभ्रांति अभीवेकीकरण ठीक है यति के दस्य शास्त्रिज्ञा जत्र दस्य <laughs> देहादि से अपना अतिरिक्त ज्ञान हो शास्त्राधि ज्ञान अनुभव अनुकूल कहते न तो विवेक ना विवेक ऐसा नहीं होता अन्य अहम देहादी संघाता जी की ज्ञान का देहादि संघात से मैं हूँ ऐसा जिनको व्यक्ति ज्ञान होता है उनको नहीं होगा विवेकों के ज्ञानों को अहम दीर्घोग ज्ञान काले देहादी संघात अहम प्रत्यय हो देहादिघात अहम प्रत्यय विवेकों का नहीं हो अवेकना अहमबुद्धि विवेक नहीं तो अहमबुद्धि नहीं अन्न व्यतिरिक अनुभव अनुसारी सिद्धम अर्थम उपसमृति अन्य व्यक्ति के द्वारा जो अनुभव होता है अनुभव अनुसारि अनुभव के अनुसार ही जो अर्थ सिद्ध हुआ उस दिखाते उपचार करते हैं तस्मात्थ्यात्यभाव अभाव सत्तृत न करना अभीवे की मुके मिथ्या प्रत्यय हो न तो देहादुद्धि दिव्य कि मुख्य मिथ्या प्रत्यय भ्रांति नहीं तो आम बुद्धि नहीं होती इससे सिद्ध हुआ। हो सत्ते मिथ्या प्रत्यय देहादमी आत्मुद्धि भ्रांति सत्ते देहा व्यवहार भूमो भेदग्रह गौण्व्यापक प्रकृतिभागा न देहाद अहम शब्द प्रत्यु गौण्य जैर अवस्था में भेद ग्रह से गौनों के व्यापक आप जहा जहाँ गौणों बुद्धि होती है वहाँ भेद ग्रह होता है अग्निर् मानव कहो वो गौण प्रयोग है गौण प्रयोग करने के जो शब्द प्रयोग करता है जो सोता है समझता है वो मालूम है मानव कहते अग्नि भिन्न है का आ कहा जाएगा अग्नि मानवता देवदत्त सिंह सिंह से भिन्न है देवदत्त निश्चित है तभी को बोलने वाला चाहता है यह के सारित्र पराक्रम है <coughs> सुनने वाला भी समस्या है, है। तो ये होता है ग्रौनोत्व का व्यापक हुआ जत्र ग्रौनोत्तम तथा तो तो तो तरह भेदग्रह जहाँ जहाँ गौण प्रयोग होता है वहाँ भेद ज्ञान रहता है तभी गौण होगा अभेद ज्ञान जहाँ नहीं है वहाँ गौण नहीं है भेद ज्ञान है तो अभेद ज्ञान भ्रांति हो जाएगी भेद ग्रह हो गया गौणत्व का व्यापक हो व्यवहार तो। स्थल में जहाँ जहाँ गौण व्यवहार होता है गौणत्व ज्ञान रहता है अग्नि मानव जीता सबसे प्रकृति अभाव और यहाँ देहादी से भिन्न आत्मा ऐसे भेद ज्ञान नहीं होने से गौण नहीं होगा देहादू अहम शब्द प्रत्यु गौण न, न, न देहादू अहम शब्द प्रतियोग और हम शब्द जन्य ज्ञान यह गौण नहीं है, क्योंकि भेद ज्ञान हो तभी गौम का आ जाएगा पृथक गृहमाण विशेष सामान्य साम्योर ही सिंहदेवदत्तोनिणमको गौण प्रत्यय शब्द प्रत्योग स गृहमाण सामान्य विशेष हो सामान्य विशेष पृथक ग्रहण हो पृथक गृहमाण विशेष सामने हो विशेष पृथक है अग्नि बाणव के विशेष पृथक अग्नि अलग है माणव का अलग है और सामान्य तो है दोनों में सिंगल लत्व है सामान्य है सिंहदेव तत्व में भिन्न है गृहमाणी विशेष और गृहमाणी जैसे होता है इसमें किसी पराक्रम है सामान्य ऐसे सामान्य विशेष पृथक ग्रहण होने पर ही गौण प्रत्यय होता है शब्द प्रयोग होता है गौण प्रत्यय तथा शब्द प्रयोग होगा न ग्रहण सामान्य दोने में सामान्य विषय से, से ग्रहण नहीं होता है भिन्न भिन्न तो वहाँ गौण प्रयोग नहीं होता है अदृष्ट विषय चोधना प्राम्यात्तुरहाम अभिमान से गौणता अनुरोध पूरे पीछे कहता है यदि सर्वता वाक्य है अदृष्ट विषय विधि सर्ग विषय के वाक्य है तो वाक्य इसे प्रमाण से क्या सिद्ध होता है जो याद करता आत्मा है और देहादि से भिन्न है तभी तो स्वर्ग भोग करेगा तो व्यक्ति का अवधारण निश्चय हो गया आत्मा देहादि से अतिरिक्त निश्चय हो गया देहादु अहम अभिमान जो देहादि में आत्मा से तो भेद सिद्ध हो गया तो भेद ज्ञान हो गया तो गौण हो जाएगा अभिज्ञान का गौन होता इसे पहले कहा था पुरुष ने उसका अनुवाद करता सिद्धांत की यदि शुक्ति प्रमाण आदि यदि सर्व काम इत्यादि छुट्टी प्राण्य आए तो देहादि से देहा अतिरिक्त आत्मा ऐसा निश्चय हे भेद ज्ञान गौण होगा ऐसा जो सिद्धांत ने कहा था छुट्टी प्राण्य अज्ञात विषय मना सिमाण अभा न तदवस्तम देहादावात्म आभिमान गौणता इस उत्तर माह सृति प्रमाण से से। है अज्ञातार्थ विषय करने वाले प्रमाण है ज्ञात अर्थ को कहे तो ज्ञाता का ज्ञापक होगा तो अनुवाद है अनुवाद हो जाएगा अनुवादारित ज्ञाता अर्थ विषय में श्रुति प्रमाण अज्ञात ज्ञापक प्रमाण होता है मानांतर सिद्धे जो देहादि से अतिरिक्त आत्माय प्रमाण अनुमान से सिद्ध होता है उसमें तो विधि प्रामाण्य अभाविधि तो का प्रामायण जो देहा प्रमाण से सिद्ध है उसको आश्रय करके देहादि में आत्माभिमान घोणो ऐसा नहीं कर सकते है क्योंकि सूची का अवसर प्रमाण ही नहीं है यज्ञ सर्व काम वाक्य उत्तर माह न तत्प्रामाण्य से अदृष्ट विषय तत्प्राम से सूची प्रमाण यजेट सब काम प्रमाण प्रमाणे किंतु देहाद आत्मा इसमें प्रमाण नहीं, तत्प्रण्य अदृष्ट विषय के तो अर्थापन प्राण्य स्थिति प्रमाण अदृष्ट सर्ग विषय के यागस्वर्ग साधने प्रमाण है प्राण्य अदृष्ट विषय स्पष्ट श्रुते प्राण्यम स्थिति प्रमाण अदृष्ट विषयक उच्च स्पष्ट करता है प्रत्यक्षादि प्रमाण अनुपलब्ध साध्य साधन प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से प्रत्यक्ष अनुमान उपमानदि किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं अग्निहोत्रादि साधन है सर्गादि साध्य है आदि पैसा निर्याग लेना यागा स्वर्ग आदि है साध्य साधन संबंध में श्रुति है प्राण्यम प्रमाण है क्योंकि अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है न कि जो प्रत्यक्षादी विषय में वहाँ स्त्रु का प्रमाण नहीं प्रत्यक्षादी प्रमाण से जो ज्ञात है स्तुति का वहां प्रमाण नहीं है कहा ऐसा है अज्ञात अर्थ ज्ञापक प्रमाण में स्थित है ये प्रमाण है अज्ञात अर्थ ज्ञापक हो अज्ञात जो अर्थ सत्य ज्ञापक ज्ञान जनक हो ये प्रमाण न ज्ञात स्त्री प्रामायण ज्ञात अर्थ है स्त्रु का प्रमाण्य नहीं है इसमें एक भाष्य अदृष्ट प्रामाण्य तो अदृष्ट ज्ञान लिए अज्ञात ठीक तो है अज्ञात साध्य साधन संबंध बोधिशास्त्र अतिदीन अज्ञात जो साध्य साधन संबंधे साध्य सर्गदि साधनयागा अज्ञान अन्य प्रमाण से ज्ञान नहीं उसी के संबंध को याग स्वर्ग साधन ये सम्बंध साध्य साधन संबंध है संबंध बोधिना संबंध <coughs> बोधय थी संबंध बोधि शास्त्र संबंध ज्ञान कराने वाले स्वर्ग याग आदि का संबंध बढ़ाने वाले शास्त्र से अतिरिक्त आत्म ने उदातनी देहादि से अतिरिक्त आत्मा इसने शास्त्र और उदातने शास्त्र इसने अंश प्रमाणे यह कर्म इस फल का साधन ये निष्पन्न भाषण तस्ट मिथ्या ज्ञान निमित अहम प्रत्यय देहादिघाते गौण कल शिष्ट मिथ्या ज्ञान निमित अहम प्रत्येक मिथ्या ज्ञान यदिखा गया मिथ्या ज्ञान सत्ते अविवेचना मिथ्या ज्ञान अवे देहादो अबूदिनावेचना यसे हम प्रत्यय से सहम प्रत्य दृष्ट मिथ्या ज्ञान ये दिखा गया मिथ्या ज्ञान निमित्त के हम प्रत्यय संघात में और नहीं। ये नहीं कर अन्य व्यतर का अभियान दुष्टो दिष्ट कैसे किसके द्वारा अन्य व्यतर के द्वारा बालों का अविवेक होने पर देहादि विवेकों का नहीं है मिथ्या ज्ञान निमित्तो मिथ्या ज्ञान निमित्त व्यक्त देहादि संघाते तो अहम प्रति यह भी संघात बुद्धि मिथ्या ज्ञान निमित्त तो है अन्य विषय के द्वारा दिखा गया तथ्य उसमें गौनत्व कल्पना नहीं कर सकते अन्य विषय का चोदना या नाचरितात्म विषयता इतम अभी अभी कहा यजेक स्वर्ग का मीतादिवाक्य विधिवाक्य अन्य विषय के साध्य साधन बोधन विषय सा... यागे साधन स्वर्ग साध्य उसको बताने वाला देहादी से अतिरिक्त आत्मा उसको विषय नहीं करता है विधि वाक्य स्वर्ग कामिता इधानी विषय तो अंगीकार है नक्यम प्रत्यक्ष अभी यज्ञ स्वर्ग काम वाक्य देहादी से अतिरिक्त आत्मा ऐसा माने तो भी तो निर्भर हो न सकम उसका निर्वाह नहीं कर सकते प्रत्यक्ष की विरोध होता है भाक्य में नहीं शीतो शीतो अग्नि अग्नि अग्नि प्रामाण्य हो हो, तो ही शीत है, अग्निशीत अग्निअप्रकाश ऐसे कहने वाले वाक्य प्रामाण्य को प्राप्त नहीं करता नहीं करते अपौर श्रुते असंभावित माना प्राण्यम अत्यक्ष पूर्व किसी कहते हैं पुरुष अपरुष ही अपौरुषे से पुरुष वाक्य में पौरुष वाक्य में दोष की संभावना है ब्रह्म विश्व लिखता कोई तो पुरुष का किसी वाक्य कहता है कि इतने भी मुन्नि ऋषि हो उसने तो होगा उनको भ्रांति होगी अथा तो तो दूसरे को ठगना चाहता है मुनि वैसे धारण करके कोई ठग सकता है इसलिए इसमें पौरुष वाक्य में दोष की संभावना है सोचिए अपौरुष्य होने से उसे दोष की संभावना नहीं असंभावित दोष आया है असंभावित दोष व्यक्ति सा दो, तो दो मानांतर विरुद्ध है भी पूरा पीछे अन्य प्रमाण के विरुद्ध होने पर भी प्रमाण का मानना ही पड़ेगा अप्रत्याण का प्रत्याख्यान तो नहीं कर सकते कहती यदि प्रामाण्य मानेगी प्रामाण्य मानते नहीं यदि बृहत शीतो अग्नि यदि कोई श्रुति वाक मिले अग्निशीत है अप्रकाश ऐसा यदि है तो वहाँ यदि वाक्य है तथा तो अर्थांतरण कल्प्यं विवस्थित अन्य अनुपत्ति वाक्य प्रमाणे अन्य अनुपत्या जो प्रत्यक्ष आदि विरुद्ध होता है तो अर्थांतर की कल्पना करनी पड़ती है ऐसा होता है लक्षण आदि करके ठीक है कृतर अविरुद्धापेक्षित अपने अर्थों को बोधन करने वाली क्षति अविरुद्धापेक्षित नहीं तो आदित्य युग लकड़ी से युग बनाया आदित्य युग युग लकड़ी से बनाएगा युग सूर्य प्रत्यक्ष नहीं होता है तो सूर्य जैसे उसकी करने के लिए बाकी मानना पड़ता है विरुद्धार्थवादित्य तत्परिहाराया विवक्षितम अर्थांतरम अविरुद्धम पश्चाति करते हैं यदि विरुद्धार्थवादी प्रत्यक्षादी प्रमाण के विरुद्ध को प्रसन्न करने वाले स्तुति तत्परिहाराया विरोध परिहार करने के लिए विवक्षित अर्थंतरम जो सूचिका द्वारा विवक्षित है अर्थांतर मतलब स्वीय भिन्नार्थ जो कि प्रत्यक्षादी प्रमाण का विरुद्ध तस्तः सूचिया स्वीकर्तव्य सूचिका से अर्थ स्वीकार करना चाहिए विरोध प्राण्य अनुपत यदि प्रत्यक्षाद विरुद्ध है तो अर्थ नहीं नहीं हो सकता है इसे हत्याअपिसे अर्थांतर कल्पना पड़ते अविरोधम अवधीय सूत्या कल्पना न यदि व्यावरचना अविरुद्धम अवधिर्य अवधिर्य तिरस्कार करके अविरुद्ध को कोई अवधार्य निश्चय करके अविरोध निश्चय करके, करके, करके ही अवधिर्य करना अविरोधम अवधिर्य अविरुद्ध के तिरस्कार कर तृतीय कल्पना नहीं था अविरुद्ध ही अर्थ करना है प्रशिक्षा अविरोध करके ही तृतीय कल्पना अविरुद्धक को तिरस्कार करके अविरुद्ध की विचार नहीं करके कल्पना नहीं था ये व्यावर मासे में, ना तो नणान सवचन अन्य प्रमाण विरुद्ध सवचन विरुद्ध किया इतनी कलना अभी कर्तक कर्मेती कया उपग्मा विद्या तदीन कर्तरा अंतरण कर्ता सिद्ध कर्मकांडा प्राण्यम अध्ययन विधि विरद्ध सैद्धांक आपको अविद्यापति कर्तृिक कर्म अविद्यावत अविद्यावान कर्ता कर्म तत्कर्म अविद्यापति कर्तृकम कर्म क्या करता है अविद्वान इसका आप वेदांत कहते हो तो यह उपगमा कि पूरा किसी कहते हैं उत्पन्न तो आए विद्यायान जब ब्रह्मज्ञान हो गया तो अविद्याभावी अविद्या नहीं रही निवृत्त होगी अविद्या नहीं रहने तो अभी करता भी नहीं रहा तब कर्तभा यदि कर्ता ही नहीं रहा कर्म का अंतरण कर्तारम कर्ता के अनुसार ही नहीं होगा कर्म याद का अनुष्ठान जो नहीं होगा तो फिर कर्म या जित काम आदि वाक्य जितने कर्म कांड प्रमाण होगा क्योंकि वाक्य कहा गया उसको कोई अनुसार नहीं करेगा ज्ञान हो गया अभिज्ञान होगी अभी, अभी करता नहीं रहा तो वाक्य प्रमाण हो जाएगा वाक्य अप्रमाण होने से जो स्वाध्याय अध्यव्य स्वाध्याय अध्यव्य कह करके वेद अध्ययन विधान किया गया वेद अध्ययन किया गया तो जिसका बेद अध... जिस वेद का अध्ययन विधान किया गया तो अर्थ ज्ञान उसका फल ये निश्चय किया गया अर्थ ज्ञान भी होगा उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध हो निष्प्रयोजन अर्थ ज्ञान के लिए नहीं उसे कोई प्रयोजन होना चाहिए स्वर्ग आदि प्रयोजन ऐसा है कर्मकांड का उसका अर्थ ज्ञान होता है से यदि करता नहीं रहने से स्वर्गि प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ ऐसे वाक्य ऐसे वाक्य का अध्ययन भी व्यर्थ हो गया अध्ययन विधि विरुद्ध होता है। अध्ययन विधि में प्रयोजनव अर्थ वाले वाक्य का अध्ययन के लिए विधान किया गया अध्ययन विधि विरुद्ध हो जाएगा जब भी अविद्यावत करता ही मानेंगे ज्ञान होने पर अविद्या नहीं रहा अविद्या अभिज्ञान होने पर अविद्या जन करता ही नहीं रहा करता नहीं रहा तो अनुष्ठान नहीं होगा अनुष्ठान नहीं होगा तो विधि वाक्य व्यर्थ हो गया तो विधि वाक्य का अध्ययन भी अध्ययन विधि विरुद्ध होगा ऐसा शंका करता है पूर्वी किसी बात से नहीं कर्म नो मिथ्या प्रत्यवत कर्तृत्व कर्तरअभाव सूचिअप्रमाण्यमित कर्म कस मिथ्या प्रत्यवत कर्तृक मिथ्या प्रत्यवत भ्रम ज्ञान वाले ही करता है करता जब भी नहीं रहा ज्ञान होने के बाद सूचिअप्रमाण हो जाएगा टीका न कर्म कांड सूचर विद्योदयाद पूर्व व्यावहारिक प्राण्य सात्विक प्राण्य अभाव सिद्धांत कर्ता है कर्मकांड सूची में प्राण्य है व्यावहारिक प्राण्य और विद्या उद्यास पूर्व ज्ञान के पहले तात्विक प्राण्य नहीं होने पर भी व्यावहारिक प्राण्य है जैसे प्रत्यक्षादि में प्राण्य है व्यावहारिक प्राण्य सात्विक प्राण्य प्रत्यन सादि में वाक्य में ब्रह्मकांड श्रुते तात्विक प्राण्य ब्रह्म विद्याजनक उपपन्नता है और ब्रह्मकांड उपनिषद तात्विक प्राण्य है और ब्रह्म विद्याजनक उपपन्न है सिद्ध अध्ययन विधि दोनों ज्ञान कांड कर्म कांड दोनों दोन ज्ञान कांड के प्रमाण जनक है कांड से व्यावहारिक है एक परहकृत सिद्धांति न ब्रह्म विद्यापत् ब्रह्म विद्याण ठीक कर्मकांड सूचे सात्माण्यभाव्रह्मकांड सूचे अभिषेका कर्म कांड तात्विक प्रमाण्य नहीं रहा तो उपनिषद जो ब्रह्म कांडमें तो भी तात्विक प्रमाण्य नहीं होगा थी, अभी वेद है कर्म विधिश्रुतिवत ब्रह्म विद्या विधिश्रूचे अप्रमाण्य प्रसंग चेत यदि कर्म विधि श्रूति में तात्विक प्रमाण्य नहीं रहा तो ब्रह्म विद्या विधान करने वाले बताने उपदेश करने वाले स्थिति में प्राण्य नहीं होगा तात्विक अप्रसंग अप्राम्य प्रसंग सिद्धांति कहेगा ना ठीक है उत्पन्न ब्रह्म विद्या बाधक का भाग प्रमाण स्वाद उपनिषद वाक्य से, से ज्ञान होने पर अहम अपने ज्ञान का कोई बाधक का नहीं ज्ञान का कोई प्रबल प्रमाण से अयम सार्वपर्य से ब्रह्म ज्ञान होता है प्रबल प्रमाण से पूर्व ज्ञान का बाध होता है श्रुति प्रमाण के प्रबल प्रमाण कोई नहीं सूची जन्म ज्ञान का बाध होने के लिए निगम से प्रमाण है पद हेतु इसलिए प्रमाण वाक्य वाक्य उपनिषद वाक्य शाप्ति को प्रमाण सूचय प्राप्ति कम प्राम्य इसलिए सूची में जो प्रमाण है वो सा वेदांत वाक्य नहीं दूसरा सिद्धांति न बाधक प्रत्यय भोपे सूची अर्थ ज्ञान ज्ञान कांड में संचित वाक्य से अहम अस्त ज्ञान होता है उसका बाधक प्रत्यय नहीं होने से ठीक बाधकांत ब्रह्म विद्या का कोई बाधक नहीं है दृष्टान्त के द्वारा साधयती सिद्धांत होता है वाक्य में यथा ब्रह्म विद्यात्म अभगते देहा संग्र से अहम प्रत्यय बाध्यते हैं तथा आत्मावगति कदाची की कथ विवाद शक्य फलाव्यतिदति अगुन उत्साह प्रकाशस्तम ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाले सत्तम सेवा शुष्ठ आत्म अवगते अजब आत्म साक्षात्कार अहमस्म ब्रह्म साक्षात्कार हो गया अहमस्म ब्रह्म ज्ञान अनुपर देहासघासे अहम प्रत्येबाद्य देहा संघात में अहम बुद्धि उसका अहम अस्म ब्रह्म ज्ञान हुआ करता होता नहीं देहा इसी प्रकार आत्म आत्मा में आत्म ज्ञान हो गया अहम अस्म ज्ञान होने पर न कदाचित किए ना सुन सकता देह में अहम बुद्धि का बाद हो जाता है आत्मज्ञान होने पर किन्द आत्मा अहम अस्म ब्रह्म ज्ञान होने के बाद वो ब्रह्म ज्ञान कदाचित किसी भी समय किए न स्थिति किसी भी प्रमाण से किसी भी प्रकार से बाद नहीं हो सकता फलावे तेरे का ज्ञान था था। था नहीं। होते हम हमारे हो गया बस तो प्राप्त हो गया और कुछ करने का नहीं जैसा अग्नि विष्णव प्रकाश होते उश अग्नि ज्ञान होते ही ज्ञान हो गया उससे उसका वाद नहीं होता है देहाद संघात बता अपी है बाधित कसंचितुम देहादात व देहादात का जैसे बाध हो जाता है अहम बुझे इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान का बाध्य भी, भी, भी नहीं हो सकता है लौकिक अवगत रिव आत्मा अवगत फला जैसे एक उदाहरण है न फल लौकिक ज्ञान भी आत्मज्ञान जैसे फल अभिन्न उदाहरण के द्वारा दिखाते यथा आदमी उसमें प्रकाशित ज्ञान होता है फल प्राप्त होता है इसी प्रकार अहम ज्ञान होते ही फल है दुखों की निभूति मुख्य प्राप्त तुरंत है यहाँ फल क्या है अज्ञानिवृत्ति फल्ञान अनिवृत्ति लोक में भी अग्निष्ण प्रकाश का ज्ञान होते ही अग्नि विषय का ज्ञान होता जिस भी भी ज्यान ज्यान है जिस विषय ज्ञान होगा ज्ञान होते ही अज्ञान होता है ही फल कर्म है कर्मविधि श्रुतिवद्ध ही तो उत्तम दृष्टान्त घटेगी कर्मविधि श्रुतिवद्ध दृष्टान्त के कर्मविधि श्रुति अप्रमाण है तो ब्रह्म ज्ञान भी अप्रमाण हो जाएगा ऐसे पूरे किसी ने कहा था कर्मविधि श्रुतिवद्ध ब्रह्म विद्या बुद्धि सूची अप्रमाण्य प्रसंग कहा था अभी तो उसके अनुसार कर्म विधि सूची पर दृष्टान वो अप्रमाण विवाह नहीं न एवं कर्म विधि कर्म विधि को दृष्टान करके कर ब्रह्म विद्या अप्रमाण हो जाए ऐसा अपने कहा कर्म विधि सूची में भी अप्रमाण्य नहीं पूर्व पूर्व प्रवृति निरोधे न उत्तरो प्रवृति जनन प्रत्येगात्मा प्रभुपादनार्थको आज कर्म विधि प्रमाण कहते पूर्वपुर प्रवृत्ति निरुद्ध है न पूर्वपुर प्रवृति अशास्त्रीय स्वाभाविक प्रवृत्ति प्रवृत्ति का निरुद्ध करके उत्तरा उत्तर उत्तर अपूर्व प्रवृत्ति जनाना अपूर्व वैदिक शास्त्रीय प्रवृत्ति कराना पहले संध्या वजन अधिकारी अग्नोत्तराधिकारी स्वाभाविक प्रवृत्ति सबको पशु पक्षी जैसे तो अपने खाने पीना उसके लिए प्रवृत्व होते हैं शास्त्र संस्कार के बना प्रवृति स्वाभाविक है उसका निरोध करके समाप्त करके उत्तर उत्तर शास्त्रीय प्रवृति कराना ऐसे करने पर धीरे धीरे अंतगम शुद्ध होता है तो प्रत्येक है ना प्रभु अंतगम थोड़ा शुद्ध नहीं होगा तो प्रत्येक आत्मा का अभिमुख नहीं होगा तो प्रत्येक अभिमुख पहले काम कर्म भी करे अंतगम शुद्ध होगा शास्त्र मार्ग में चलेगा फिर काम कर्म करेगा प्रत्येगात्मा अभिमुख होकर के फिर वेदांता बने प्रवृति की उत्पादन करने के लिए ही कर्मकांडवास्य प्रमाण है ठीक नहीं अनाधिकार स्वाभाविक प्रवृत्ति व्यक्ति नाम अनाधिकार स्वाभाविक प्रवृत्ति सामान्य पशु पक्षी सब जन में प्रकार करता है इसी तो प्रवृत्ति होती है हो प्रतिबंध न्यागा अलौकिक प्रवृति व्यक्तिर जनजीत वो स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोक करके यागा जो अलौकिक प्रवृत्ति है व्यक्तिर जनएती उसमें ये प्रवृति स्पन्न करता है कर्मकांड कर्मकांडी तो जनन से चित्त सिद्धि द्वारा और से कर्मकांड श्रुति के द्वारा जब अलौकिक प्रवृत्ति होगी तो उसे क्या करेगा चित्त सिद्धि द्वारा प्रत्येगात्मा प्रवृत्ति अंत सिद्धि के द्वारा प्रत्येगात्मा प्रवृत्ति कर्मकांड उत्पन्न करती तथा से कर्म विधि श्रुति नाम पारंपरिये न प्रत्येगात्म ज्ञानार्थ कर परम्परा से ज्ञान के लिए हुआ कर्मकांड प्राप्ति को प्रामाण्य सिद्धि इसलिए उसमें भी परंपरा से प्राप्ति को प्रामाण्य सिद्ध हो गया मनु एवं अपनी धूमाभाष अप्राम्य नीति अभी पूर्व पीछे कहता है आप अद्वित ब्रह्म से अतिरिक्त सब मिथ्या करते मीठा है सूचर मिथ्या तो जैसे धुमाभास से वन्य ज्ञान किस प्रत्येक में वास्तव को धूमत समझ गया धूमत ही नहीं धूमाभाष धूमाभाष वन्य निश्चय और भ्रांति इसी प्रकार ये श्रुति स्तव नहीं है मिथ्या है मिथ्या से जो ज्ञान होगा तो भ्रम ही हो जाएगा धूमाभाष हो तो प्रमाण जैसे धूमाभाष प्रमाण नहीं वन्य ज्ञानजनक नहीं हुआ। होगा ऐसे श्रुति भी मिथ्या होने से भ्रम ज्ञानजनक कैसे होगा मिथ्या मिथ्यात्व भाष्य में मिथ्यात्व सत्यतया सत्यतमेव्या उपाय मिथ्या पर भी उपेय जो उपाय के द्वारा प्राप्त होता है वो सत्य है सत्यतमेव्या स्वरूपेण असत्य सत्योपय द्वारा प्राण्यमित दृष्टान स्वरूप असत्य है पर भी सत्य सत्य उपय के द्वारा स्वरूप असत्य होने पर भी है प्राण्य हे दृष्टान्त्य में यथा अर्थवादान विधिशेषा विधि के अर्थवाद वाक्य अर्थवाद वाक्य है निंदा अन्य तरह तरह का वाक्य की स्तुति के लिए अर्थवाद वाक्य निशे निंदा के लिए स्वार्थ में उसका तात्पर्य नहीं स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होने पर भी विधि के अर्थवाद वाक्य स्वार्थ में उनका तात्पर्य नहीं होने पर भी जैसे जैसे कहा गया है उसने तात्पर्य नहीं है फिर भी विधेयक की स्तुति करने के लिए वो विधिनाथ एक वाक्य ना की के लिए प्रमाण होते हैं एक माना गया विधि विधि विधि मंत्र और अर्थवाद इतिहास पुराण प्रामाण्य भाव है शेषी विधि अनुगाम उसमें अमनाया चक्रिया सूत्र अम्ना वेद सब कर्मों के लिए आनर्थक्यम असदान जो कर्म पर क नहीं तो अन सके अतः नाम कह करेंगे मंत्र इतिहास अर्थवाद वाक्य सब के ऊपर आक्षेप हुआ जो कर्म पर नहीं अन सके तस्मा दनिश्चंवेदनिष्व का अप्रमाण्य का आक्षेप होने पर पूर्व पक्षी के तरह कर्म कांड मीमांसा ने सिद्धांत ने कहा पूर्व मीमांसा पुत्र ने सूत्र ने विधिनाथ एक वाक्य के साथ सुप्त्य विधिनाथ विधि वाक्य के साथ एक वाक्य होकर के विधेयक की स्तुति के लिए वो प्रमाण है सार्थक प्रमाण नहीं होने विधेय की के लिए माना गया सुप्त अर्थ प्रमाण्य नहीं है जैसे कहा गया वो अग्नि देवता असरों का संग्राम हुआ देवताओं ने सर्वसमति अग्नि के पास रखा युद्ध कर वापस आए फिर अग्नि को मांगे अग्नि ने खा लिया था नहीं दिया फिर भागा अब देवता लोग उसके पीछे दौड़े अग्नि को पकड़े अग्नि ने रोया से निकला वो रजत हो गए ये बहुत आख्याय और उन्हें से उसका नाम रुद्र बन गया ऐसे ऐसे करते करते अंत में आता है बर इसकी रजत न दे याद में रजतदान निषेध है उसके लिए इतना का निषेध के लिए तो सार्थनिक तात्पर्य नहीं न ही पर अभी प्राण्य भाव है शेषीय विधि अनुरोध न शैची होता है विधि कहीं निशिध उसके अनुरोध से प्रामायण विषय होता है प्रकृति स्वरूप सर्व तो मिथ्या है अद्वितय ब्रह्म से भी न तो मिथ्या असत्य होने पर भी उसका विशेष सत्य विशेष सत्यतया विषय सत्यतया तृतीया विषय सत्य होने से सत्य से प्राम्यूप विशेष सत्य सर्वतः सत्यमत वाक्य सौ अमिछा सर्वप्रथम इत्या है किन्तु जो विषय को बताते है वो सत्य अद्वित ब्रह्म सत्य को बताते हैं तो प्रामाण्यम अविद्धम वाक्य शेषी विधि अनुरामाण्यम न अलौकिकम इतिहा अलौकिक केवल वेद ऐसा नहीं शेषी विधि के अनुर के अनुसार वाक्य प्रमाण होता है ये केवल अलौकिक नहीं लोके भी बालोन्मुक्ता चूढ़ावर्धनादिवन लोक में भी बाल बच्चा है उन्मत पागल है इसको परू पाए तभी दूध को पिलाना है औषधि पिलाना है वो नहीं मानते बच्चा उनमत तो नहीं, तो नहीं खाता नहीं तो उसको बता दे पी लो तुम्हारा बाल बढ़ जाएगा चूड़ावर्धन बाल लंबा लंबा बाल हो जाएगा जल्दी पी लो ऐसे करके पिला देते हैं चूड़ावर्धन आदिवा तो ये तो गलत है है दवाही खाने से दूध पीने से कोई बाल बढ़ता नहीं झूठ बोल करके किसी प्रकार उसको खिला देते हैं तो ये भी लोक में भी खेती विधि की पीने में तात्पर्य उसके अनुसार वाक्य प्रमाण कहा गया कर्मकांड सूचना परम्परा प्रामायण साक्षात प्राण्य उपित आशंका पूरा कहते कर्मकांड प्रकार परम्परा से प्रमाण हुआ वु करके ज्ञान में कवृत्व होने के लिए परम्परा से प्रामण्य तो हो गया किन्मकांड साक्षात प्रमाण में हुई ऐसा आशंका कंसे कहते हैं प्रकारांतर स्थानांत साक्षात प्राम्य से जी अन्य प्रकार प्रकारत प्रमाण् है आत्मज्ञान उदय प्राय प्रचारांतरण आत्मज्ञान होने के पहले जितने हैं सब प्रमाण साक्षात सर्व काम सर्वसाधन प्रमाण है नाम कर्म श्रति नाम अज्ञात संबंध बोधक साक्षातव प्रमाणिक अज्ञान अवसाने कर्म श्रुति नाम कर्म प्रतिपादक वाक्य जीतने अज्ञात संबंध याग सर्द साधन याग अज्ञान संबंध बोधपूर्ण के साक्षण है व्यावहारिक प्रमाण है ज्ञान पूर्वम कर्मसूते नाम व्यावहारिक प्रमाण में दृष्टान के पहले कर्मसूति व्यावहारिक प्रमाण है दृष्टान्त देते है राज आत्मज्ञान देहाभिमान निमित्त प्रत्यक्षादी प्रमाण आत्मज्ञान के पहले प्रत्यक्षादी प्रमाण प्रतीक्षादी जो प्रमाण है देहाभिमान प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण होता है और ये व्यावहारिक प्रमाण है नहीं नहीं नहीं ही प्रमाण होता है और तो ज्ञान होने के पहले ज्ञान हो जाता है तक्ष ज्ञान प्रमाण कुछ नहीं रहता है अपने को प्रमाता मानता है ये मेरा प्रमे ये प्रमाण तभी ज्ञान होता है आत्मिक्ञान तो हो जाने से ये त्रिकुट रहित हो जाता है देहाभिमान नहीं कहे तो प्रत्यक्ष आदि भी अप्रमाण हो जाते हैं किन्तु ज्ञान होने के पहले प्रमाण है आवेदक अकृत ये कर्तृत्व होता है अहम कर्ता ये प्रातिति पे पे होने पर भी श्रुति प्राण्यम का प्रमाण है अज्ञानव्य सम्पत्ति कर्तृत्व प्रचारान पार्थिव उत्थयती पूर्व विषय वो तो, तो पारमार्थिक होना चाहिए अन्य प्रकार से आरंभ करता है और उसका निराकरण करने के लिए यद तो मन्य स्वयं अव्याप्रिय मानो की आत्मा सन्निधि मात्र ने करूती सदैव से मुख्यमंत्री कर्तृत्व आत्मा न पूर्विजी ने कहा था आत्मा निष्क्रिय है कूटस्थ्य कुछ व्यापार नहीं करता है इसलिए कर्तृत्व नहीं होगा ऐसे वेदांति कहता है पूर्व कहता है स्वयं व्यापार नहीं करने पर भी आत्मा करता है सन्निधि मात्र ने निनिधि मात्र करता है स्वयं व्यापार नहीं करते भी वही मुख्य कर्तृत्व दृष्टान्त बताएंगे कहें सव्यापार अभाव सामनिधि मात्र मुख्यमंत्री कर्तृत्म तो अपना व्यापार नहीं है तो समनिधि मात्र से कर्तृत्व हो जाएगा और तो फिर वो मुख्य होगा ऐसा क्यों होगा ऐसा शंका करने को पूर्व पक्षी दृष्टान्त राजा युद्ध मान सुधे सुध्यते प्रसिद्ध स्वयं अयुद्य मने युद्ध माने से योद्धा लोग लड़ रहे हैं मर रहे हैं राजा अपने बैठा है खा भी कर सिंह सन है फिर लोग कहते राजा युद्ध थे राजा युद्ध थे राजा लड़ रहा है अन्य राजा के साथ प्रसिद्ध स्वयं अयोध्या मान होती योद्धा नहीं करता है आराम से बैठा है योद्धा लड़ रहे फिर कहते राजा युद्ध थे इसका होता है सन्नी था ना देव केवल तो राजा अज्ञा है सन्नी सन्नीत है वो लड़ रहे और उसका फल भी उसको प्राप्त होता है जीत पराजित था राजा जीत गया हरि हार गया अयुद्ध मानव कथम तत्वत्म युद्ध नहीं करता है तो उसका फल कैसे प्राप्त करेगा तो यह प्रसिद्ध राजा जीत गया हार गया इसे कायिक व्यापारा भारत कर्तृत्व से मुख्य दिष्कांत महाराज और सेनापति से कुछ नहीं करता है पहले आदेश करता है इसने मात्र से वो भी ये करता है व्यापार शादी के व्यापार नहीं हो न कर मुख्य करते दिष्टान्त देते तथा तो सेनापति सेना वाच करू की सेनापति से। वाणी थी आदेश करता कुछ नहीं करता थी यह तो राजा तो सरदे वाणी कुछ नहीं करके बैठा है बस उसकी सेनापति से परामर्श हो गया सेनापति करता है बस ये चुनता है और सेनापति वाणी से ही करता है शादी के व्यापार नहीं होने पर भी करता है ठीक है सब क्या है फलवत्म राज क्या है? सेनापति को भी फल प्राप्त तो है राजा को जैसे क्रियाफल संबंध से राज्य सेनापति से दिष्ट क्रियाफल युद्ध का फल संबंध राजा को तो सेनापति को मिलता है अन्य कर्म अन्य सन्निहित मुख्य कर्त वैदिक उदाहरणा अन्य के कर्म ही युद्धाओं का कर्म राजा में मुख्य हो गया पर आज मुख्य करता है इसमें जैसे लौकिक वैदिक उदाहरण करते यथात भाषा में यथात ऋषि कर्म यजमान से ऋषि कर्म करते हैं तो कर्म यजमान का यजमान कुछ उसके दक्षिणा देता है तो कर्म ऋषि के लोग से वेद पढ़ते कर्म करते वो यजमान का होगा वो करता है यजमान तथा तो देहादि नाम कर्म आत्म के संचार सब सफलों से आत्मज्ञान कर इसी प्रकार देहादि का कर्म आत्मकृत होगा देहादि करेंगे आत्मा करेगा क्योंकि आत्मगामी ये पूर्व पृष्ठ है देहादि कर्म करने पर भी आत्मानी से मुख्य होगा ठीक है कथम रित्वान कर्म यजमान से कर्म करते यजमान के कैसे होगा वो फलभोग करता है सत्फल से, से आत्मगामी फलभोग करेगा जो फल कर रित्व कर्म यजमान क्योंकि यजमान फल प्राप्त करेगा व्यापार तो से स्व्यापारादेगा सन्नी अपर हेतु स्व्यापारादे अपने व्यापार के बिना व्यापार हेतु अन्य के व्यापार के कारण उसमें मुख्य हो जाता है अन्य भ्रामक्राम अव्यापक मुख्यमें कर्तृत्व तथा भ्रामक शुम्भ का लोह भ्राम स्वयं व्यापार नहीं करके भी मुख्य कर्तृत्व होता है ये पूर्व से यहाँ तक हुआ आज सिद्धांत का दर्शक ठीक है क्रिया कुर कार्य अंगीकार विदता नहीं तो विद्युत सिद्धांत कथा है कारक होगा क्रिया कुरत कारणम कारकम जो कारण क्रिया जनयती क्रिया निवर्त कार ये कारक करोती कारक कौनिक क्रियार्त क्रिया करते हुए कारण कारक होगा ये मान्य से स्वयं जो क्रिया नहीं करेगा वो कारक ये नहीं होगा करता किसी होगा नहीं तो सिद्धांत का पूर्वतः कारको प्रसंग है ऐसा मानोगे तो कुछ नहीं करके भी कारक हो जाए नहीं करने वाले कारक नहीं होता है क्रिया जन संपादित कारक होता है कारक विशेष विषय विशे तेना अंगीकार अब पूरा विषय कहेगा कारक होने का प्रकार है, का, है कोई क्रिया नहीं करके कारक हो जाए ये ओ भद्रम कर देगा भद्रम पशे